कोई उपाय नहीं सिद्ध करने का मजनू को उसके गांव के राजा ने बोला भेजा था और कहा तू पागलपन बंद कर ये ये लैला जिसके पीछे तू दीवाना है तेरी दीवानगी की सुन के हमको भी ख्याल हुआ था कि देखने देखी हमने काली कलूटी साधारण सी स्त्री है तुझ पे दया आती दौड़ता रहता है गांव की सड़कों पर लैला लैला पुकारता रहता है दया सभी को आने लगी होगी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 और अगर तुम दूसरों को इतनी सुविधा देते हो तो नारद को भी इतनी सुविधा दो कुे के स्वाद की तरह मशवरे होते हैं सेखो विरह मन में जिगर रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखाने में वो जो पंडितों में चर्चाएं चल रही हैं, उनके लिए शराबियों को सुनने आने की जरूरत नहीं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 भक्त यानी जिसे शब्दों से लेना देना नहीं जो मधुशाला में बैठा भक्त यानी अनुभव की प्याली को जो उतार गया अनुभव को पी गया लागी कैसी लगन मीरा होके मगन गली गली हरी गीत गाने लगी जो थी महलों जोगन बनी जोगन चली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 प्रकाशते क्वापी पात्र किसी विरले पात्र में ऐसा प्रेम प्रगट भी होता है अनिर्वचनीय है कहा नहीं जा सकता गंगेते स्वाद की भांति है फिर भी नारद कहते हैं किसी विरले पात्र में प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है अभिव्यक्त तो नहीं होता प्रकट होता है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 मीरा अकेली है चैतन्य अकेला है तुम उसे पागल कहोगे तो भी मीरा के पास कोई उपाय नहीं सिद्ध करने का कि वो पागल नहीं लेकिन ध्यान रखना उसे पागल कहते तुम चूके जा रहे उसका कुछ बिगड़ता नहीं तुम चूके जा रहे तुम एक अवसर खोए दे रहे हो परमात्मा प्रकाशित हुआ है आंखों से अपने पक्षपात हटाओ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 परमात्मा जैसे कोई बच्चा हो तुम अपने मंदिरों मस्जिदों से उसे बुलाना चाहते हो तुम खत देखो तुम्हारे लिए मंदिर बना दिया अब और क्या चाहते हो तुम्हारी सोने की मूर्ति बनाती अब और ज्यादा मांग ना करो अब हमें चैन से जीने दो हम जहा हैं अब और ना पुकारो अब और ना आह्वान दो अब और चुनौती ना भेजो हम थक गए मेरे देखे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 उन सपनों में रुचिर रंग में एक सपन था मेरा तुम अभंग के पीछे भूले भंगुर की गुर गरिमा रटा रटाया ज्ञान बन गया चेतन की जड़ सीमा जिन रत्नों का मंगल कंकन फेंका कहकर माया उन रत्नों में ज्योतित चिन्ह में एक रत्न था मेरा इस संसार में परमात्मा सभी जगह समावि फूल से भी उसी ने पुकारा है ठुकरा के पीठ फेर के चले मत जाना। अन्यथा किसी दिन पछताओ जहां से भी तुम्हें आकर्षण मिला है उस आकर्षण में उसका ही आकर्षण छिपा है तुमने व्याख्या गलत कर ली होगी